श्री रामकृष्ण भक्त मालिका मथुरानाथ विश्वास साधना के द्वारा ठाकुर की, की अभिव्यक्ति जिस प्रकार दिन दिन पर गई उसी उस साह, बल भी बढ़ता गया मथुर के मन में उनको यह निश्चित रूप से समझ समझा दिया था कि ठाकुर है उनके बल बुद्धि भरोसा इनके इलोक तथा परलोक का सहारा उनके समृद्धि एवं पद मर्यादा प्राप्ति के मूल मूलभूत कारण है ठाकुर की कृपा पाकर बाबू ने जो अब अपने आप को अनुष्ठित कार्यो द्वारा मिलता है इन दोनों अठारह सौ तिरसठ चौसठ ईस्वी में उन्होंने बहुत धन व्यय करके अन्न मेरु व्रत का अनुष्ठान किया था इसमें काफी सोना चांदी तथा हजार मन चावल और मन तिल ब्राह्मण पंडितों को दान रूप में दिया गया था साथ ही सहजरी नाम की प्रसिद्ध गायिका का कीर्तन नारायण का चंडीगान नाट्य आदि के द्वारा दक्षिणेश्वर का काली मंदिर कुछ समय के लिए उत्सव क्षेत्र में परिणित हो गया था इन गायक गायिकाओं का भक्तिरस्य भरा संगीत सुनते हुए ठाकुर को बारम्बार भाव समाधि में डूबते देखकर मथुरबाबू ने उन्हीं की परितृप्ति को सबके गुणों का परिमार्प निश्चित किया और उसी के अनुसार सबको साल रेशमी वस्त्र प्रचुर धन आदि पारितोषिक के उपदेश के अनुसार तदगत चित्त मथुर बाबू देवी देवताओं की सेवा के समान ही साधु भक्तों की सेवा में भी विशेष आनंद अनुभव करते थे इसीलिए ठाकुर ने जब इस अवसर पर उन्हें साधु भक्तों को अन्न दान के साथ ही उनकी शरीर रक्षा के लिए उपयोगी वस्त्र कंबल तथा नित्य काम में आने वाली कमंडलों आदि वस्तुओं के दान की भी व्यवस्था करने को कहा तो उस कार्य को ठीक ढंग से संपन्न करने के लिए उन्होंने वे सब वस्तुएं खरीद कर काली मंदिर के एक कमरे में भरकर रख दी और कर्मचारियों को निर्देश दे दिया कि इस नए भंडार की वस्तुएं ठाकुर के निर्देशानुसार ही वितरित की जाए फिर कुछ समय बीतने के बाद ठाकुर के के के मन में सभी संप्रदायों साधुओं को उनकी उनकी साधना अनुकूल सामग्री प्रदान करते हुए उनकी सेवा करने की आकांक्षा जागृत हुई। ने उसके भी संभवता सन अठारह सौ तिरसठ चौसठ ईस्वी में साधु सेवा के ऐसे बहुत से अनुष्ठान संपन्न हुए थे भक्त में एक प्रकार की संक्रामक शक्ति होती है ठाकुर के संग रहते हुए तथा भाव भाव समाधि में में में उन्हें असीम आनंद का आस्वादन करते देखकर संसार के मन मन भी भी इच्छा हुई कि एक बार स्वयं अनुभव करके देखें यह क्या चीज़ है मन में ऐसा उठते ही उन्होंने ठाकुर को जाकर पकड़ लिया और कहा बाबा मुझे भाव समाधि आदि हो ऐसा तुम्हें करना ही होगा ठाकुर बोले अरे समय आने पर होगा बाद में होगा एक बीज बो देते क्या पेड़ हो जाता है और उसका फल खाने को मिल जाता है क्यों तो तो खूब मजे में है, है। वह सब होने पर इधर से मन उच जाएगा तब तेरी संपत्ति आदि की रक्षा कौन करेगा लोग सब लूट पाट मचा देंगे तब क्या करेगा ठाकुर ने और भी बहुत समझाया परंतु फिर भी मथुर ने नहीं छोड़ा तब वे हार बोले मैं क्या जानू भाई मां से कहूंगा मैं चाहे जो करे इसके कुछ दिन बाद ही एक दिन मथूर बाबू को भाव समाधि हुई ठाकुर कहा करते थे मुझे बुला भेजा जाकर देखता हूं तो मानो वह दूसरा ही व्यक्ति था आंखें लाल थी आंसू बह रहे थे ईश्वरीय चर्चा करते हुए रोते रोते व्याकुल हो रहा था हाथी थर थर काप रही थी मुझे देखते ही उसने मेरे दोनों पर जोर से जकड़ कर कहा बाबा बहुत हो गया आज तीन दिन से ऐसा ही चल रहा है प्रयास करने पर भी मन सांसारिक विषयों की ओर नहीं जाता सब कुछ बिगड़ता जा रहा है तुम अपना भाव वापस ले लो मुझे नहीं चाहिए इस पर ठाकुर हंसते हुए बोले जिछे तो मैंने यह बात पहले ही कही थी उत्तर में मथुर बाबू ने कहा हाँ बाबा परंतु उस समय में क्या इतना जान सका था कि यह ऐसा भूत की तरह आकर कंधे पर सवार हो जाएगा और मुझे 2400 घंटे उसी के नियंत्रण में रहना होगा इच्छा होने पर भी कुछ नहीं कर सकूंगा तब ठाकुर ने उनकी छाती पर हाथ फेरते हुए उन्हें पुरवत कर दिया मथुर बाबू और भी एक बार भाव विबल हो पड़े थे उस समय दुर्गा पूजा के उपलक्ष में ठाकुर उनके घर आए हुए थे श्रीमती जगदम्बा दासी के हाथों द्वारा विविध वस्त्र एवं आभूषणों से नारी के समान सज्जित होकर वे हाथ में चामर लिए संध्या आरती के समय देवी को विजन कर रहे थे उस समय उनके शरीर में नारी भाव इतने स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त हो रहा था कि मथुर बाबू उन्हें पहचान नहीं सके यहाँ यह बदला देना आवश्यक है कि सखी भाव की साधना के दिनों में ठाकुर कई बार नारी वेश में मथुरानाथ के घर की महिलाओं के साथ ऐसे खुल मिलकर रहा करते थे तथा उनके क्रियाकलापों आदि में भी ऐसे योग दिया करते थे कि अचानक देखने पर वे पुरुष जैसे प्रतीत ही नहीं होते थे महिलाओं को भी उनकी उपस्थिति में कोई संकोच नहीं होता था अस्तु उस बार की पूजा खूब जमी थी और मथुर बाबू भी आनंद विभोर हो उठे थे विजयादशमी के दिन निर्दिष्ट समय पर प्रतिमा को विसर्जित करने का आयोजन होने लगा अतः पुरोहित ने संदेशा भेजा बाबू को कह दो कि नीचे आकर वे प्रणाम वंदना आदि कर लें मथुर के पास जब यह संवाद पहुंचा तो वे आनंद में इतने मग्न थे कि पहले तो इस बात को समझ ही नहीं सके बाद में जब बात उनकी समझ में आई तो उन्होंने सोचा नहीं मैं इस आनंद के हार्ट को तोड़ नहीं सकूंगा मां का विसर्जन विचार मात्र से ही ये कैसा कैसा हो उठता है फिर भी पुरोहित का बुलावा बार बार आने लगा इस पर वे रुष्ट होकर बोले मैं माँ का विसर्जन नहीं करने दूंगा जैसे पूजा चल रही है वैसे ही चलती रहेगी मेरी अनुमति के बिना यदि कोई विसर्जन करने जाएगा तो बड़ी मुश्किल में पड़ेगा खून खराबी तक हो सकती है यह कहकर वे गंभीर बने बैठे रहे एक के बाद एक घर के सभी गणमान्य लोग उन्हें समझाने लगे परंतु वे टस से मस्त नहीं हुए परिस्थिति देखकर बहुतों के मन में आया कि शायद बाबू का सिर फिर गया है परंतु हठी मथुर के भय से किसी ने विसर्जन का आदेश देने का साहस नहीं किया अंत में मथुर की पत्नी ने ठाकुर को जा पकड़ा आकर ठाकुर ने देखा तो मथुर का चेहरा गंभीर रक्तिम वर्ण था दोनों आंखें भी लाल थी और वे अनमने से कमरे में टहल रहे थे ठाकुर को देखते ही मथुर ने निकट आकर बताया कि वे माँ को विसर्जित नहीं कर सकेंगे प्राण रहने तक तो नहीं तब ठाकुर उनके सीने पर हाथ फेरते हुए बोले ओ, तो तुम्हें यही भय है पर मां को छोड़कर रहना होगा यह तुमसे कहा किसने और विसर्जन देने से भी वे भला कहा जाएंगी भला बच्चे को छोड़कर मां कभी रह सकती है तीन दिन तक उन्होंने दालान में बैठकर तुम्हारी पूजा ग्रहण की है आज से वे तुम्हारे और भी निकट रहकर सदा तुम्हारे हृदय में बैठ तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे इस अद्भुत मोहनी शक्ति के प्रभाव से मथुर बाबू शीघ्र ही प्रकृतित हो गए तथा प्रतिमा विसर्जन भी निर्विघ्न संपन्न हुआ मथुर जैसे ठाकुर के निकट अपनी कोई बात गोपनीय नहीं रखते थे ठाकुर का भी भाव समाधि काल के अतिरिक्त से सभी समय मथुर के प्रति वैसा ही भाव था जैसे माँ के समक्ष बालक सखा के प्रति सखा दिल खोल सारी बातें कह डालता है सलाह मशविरा करता है उसका मतामत ग्रहण करता है उसके प्रेम पर विश्वास करता है ठाकुर मथुर के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे उन दोनों के बीच क्या ही मधुर संबंध था साधना काल में तथा उसके बाद भी किसी चीज की आवश्यकता होने पर ठाकुर निसंकोच मथुर से कह देते समाधि अवस्था में अथवा अन्य समय जो भी भाव तथा दर्शन होते उन्हें मथुर को बतला वे पूछते ऐसा क्यों हुआ बताओ तो इस पर तुम्हारा क्या विचार है कहो तो आदि भावमुख में अवस्थित ठाकुर मथुर के उपास्य होने पर भी सरलता तथा निर्भरता की मूर्ति उन्हीं ठाकुर को मथुर कभी कभी विविध बातों से भुलाया समझाया करते थे बाबा द्वारा पूछी गयी चीजों को समझाने की प्रेरणा शक्ति भी मथुर के प्रेम से ही उद्दीप्त होती थी एक दिन उनके साथ वार्तालाप करते करते अचानक ठाकुर बाहर गए और चिंतित मुख मुद्रा के साथ लौटते हुए कहा यह कौन सी बीमारी हो गई बताओ तो देखा कि पेशाब के रास्ते शरीर के भीतर से मानो एक कीड़ा निकल आया ऐसा कीड़ा तो किसी के शरीर में नहीं रहता मुझे यह क्या हो गया सुनते ही मथुर बोले वह तो ठीक ही हुआ बाबा सभी के शरीर में काम कीट रहता है वही सबके मन में कुभाव पैदा करता है और उन्हें कुकर में प्रविष्ट करता है मां की कृपा से तुम्हारे अंग से वह काम कीट बाहर निकल गया इसमें चिंता की क्या बात है ठाकुर यह सुनकर बालक के समान आश्वस्त हो गए और कहा तुम ठीक कहते हो भाग्यवश मैंने तुमसे यह बात कही पूछ लिया यह कहकर वे बच्चे के समान आनंद प्रकट करने लगे एक दिन ठाकुर ने बात बात में मथुर से कहा कि जगदम्बा की कृपा से उन्हें पता चला है उनसे ईश्वरी बातें जानने तथा प्रेम भक्ति की प्राप्ति करने के निमित्त बहुत से अंतरंग भक्त आने वाले हैं यह कहकर उन्होंने पूछा तुम्हारा क्या कहना है क्या यह सब मन का भ्रम है या फिर ठीक ही देखा है बताओ तो मथुर बोले मन का भ्रम क्यों होगा बाबा माँ जब अभी तक कुछ भी गलत नहीं दिखाया तो भला यही क्यों गलत होगा यह भी सत्य ही होगा पर वे लोग अब भी देरी क्यों कर रहे हैं जल्दी जल्दी आते तो उनके साथ मैं भी आनंद मनाता